गीता तत्व चिंतन अवतार मीमांसा दो एक सौ इक्कीस विनाशाच का अर्थ तो भक्त ईश्वर को नीचे उतारता है पर इस नीचे उतारने का यह अर्थ नहीं है कि ईश्वर कहीं सातवें आसमान के ऊपर बैठा हुआ है और वहां से वह नीचे उतरेगा उसका अर्थ है कि सर्वव्यापी ईश्वर अपने को प्रकट करता है जैसे बिजली तार में सब जगह विद्यमान है पर उसका प्रकाश केवल बल्ब या लट्टू में दिखाई देता है ईश्वर का रूप ग्रहण करना भी ठीक उसी प्रकार है और रूप ग्रहण करके वे सज्जनों की सत्प्रवृत्ति संपन्न लोगों की रक्षा करते हैं अर्थात उन लोगों के आगे बढ़ने में जो बाधाएं होती है उनको दूर करते हैं फिर वे दुष्टों का विनाश करते हैं दुष्टों का विनाश यानी दुष्टों की दुरभिसंधियों का नाश ईश्वर व्यक्ति के वध के पक्षपाती नहीं हैं वे तो उनके उन प्रवृत्तियों का नाश करना चाहते हैं जो प्रजाजनों को हानि पहुंचाती है वे किसी व्यक्ति से प्रेम या द्वेष नहीं करते वे तो सिद्धांत से प्रेम करते हैं और किसी भी कीमत पर सिद्धांतों की रक्षा करते हैं जैसे प्रभु रामावतार में रावण के वध के लिए उतने उद्ग्रीव नहीं थे जितने कि रावणत्व के विनाश के लिए इसीलिए वे बारम्बार रावण के पास संधि का प्रस्ताव भेजते हैं रावण का वध उनकी बाध्यता है विवशता है सर्जन रुग्ण सर्जन अंग को तभी काटेगा जब देखेगा कि उससे समूचे शरीर के ही नाश की संभावना बन गई है सर्जन का उद्देश्य रुग्ण अंग को काटना नहीं बल्कि शरीर को स्वस्थता प्रदान करना है उसी प्रकार ईश्वर भी किसी व्यक्ति के वध के लिए नहीं अवतरित होते वे तो मानव समाज रूपी शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए ही युग युग में आते हैं विनाशायछ दुष्कृता इस वाक्यांश को हमें इसी संदर्भ में समझने की चेष्टा करनी चाहिए वे तो दुष्कर्मियों का भी हित ही चाहते हैं रामावतार में जब प्रभु संधि का प्रस्ताव लेकर अंगज को रावण के पास भेजते हैं अंगद से यही कहते हैं काज होई हो हो सोई तुम शत्रों से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण इस प्रकार ईश्वर अवतार लेकर की रक्षा और अशुभ प्रवृत्ति संपन्न लोगों का विनाश करते हुए धर्म की प्रतिष्ठा करते हैं कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षित धर्म रक्षित होने पर रक्षा करता है तो ईश्वर निर्देह धारण कर सज्जनों के मार्ग की बाधाओं को दूर कर गलत मनोवृत्तियों का नाश कर धर्म की रक्षा करते हैं और इस प्रकार रक्षित हुआ धर्म फिर समाज की रक्षा करता है इसे को धर्म संस्थापन कहा गया है और ईश्वर क्या है एक ही बार अवतार लेते और ईश्वर क्या एक ही बार अवतार लेते हैं कहते हैं नहीं नहीं वे युग युग में आते हैं यदि ईश्वर को मात्र एक ही अवतार में सीमित कर दिया जाए तो प्रश्न उठ सकता है कि अनंत और असीम को क्या इस प्रकार बांधा जा सकता है क्या यह तर्क संगत लगता है कि ईश्वर का केवल एक ही पुत्र या एक ही पैगंबर हो सकता है हम मानते हैं कि जब जब प्रयोजन उपस्थित होता है जब जब अधर्म समाज में छा जाता है और धर्म को दबा देता है तब तब वे परम कारुणिक भगवान अपने भक्तों पर अनुकंपा करने के लिए उन्हें साहस और शक्ति देने के लिए अपनी मधुर लीलाओं के द्वारा उनकी भक्ति की पुष्टि के लिए दुर्वृत्तियों का संहार कर समाज में सदवृत्तियों को प्रसारित करने के लिए युग युग में अवतीर्ण होते हैं भगवान कृष्ण द्वारा की गई प्रतिज्ञा का हम यही अर्थ समझते हैं